जय श्रील प्रभुपाद की शी शी राधा पार सारथी की जा श्री श्री सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जा श्री श्री गौरताई की गौर प्रेमानंदी जय श्री प्रभुपाद नम विष्णुपाद कृष्ण प्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वेदवामी युतिना नमस्ते सारस्वदे गौरवाणी प्रचारिणे निर्शेषन्यवादी सालिणे वंदेहम श्रीगुर श्रीजुतपकमल श्रीगुरू वैशवा श्रीरूप साग्र जागरलघुना तम सजीव सा द्वैत सवधन सहित कृष्णचैतं श्रीराध कृष्ण पादललिता श्री, श्री विशाखाद नमो महाब कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णा कृष्ण चैतन्यनाशे तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदाबले वृषभते दें प्रणमा हरी वंशा कल्च कृपा सिंधु पति आवलिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैत्या प्रभु श्री निनंदी अद्वैतदाधर शिवाचारिवक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ नमो वासु भगवते वासुदेवाय भक्ति साधनेरा रैल विवरण सनातन सुनो भक्ति लक्षण साधने रैल राा लुगा भक्ति लक्षण सुना सनातन दीदी भक्ति साधने राक्ति लक्षण सुनो राण सुनो भक्ति साधन रखल विवरण भक्ति साधन विवराम भक्ति लक्ष्मण सुनो सनता भक्ति लक्षण सुना शाम भक्ति साधन रख लव विवरण विदि भक्ति साधन रख ल विवराम भक्ति लक्षण सुना शन रा भक्ति लक्षण सुना शना नागा नो गर्भव धीर लक्षा सुन सनातन साधन भक्ति का मैं वर्णन किया अब लगा भक्ति का लक्षण सुनो सनातन गोस्वामी को भगवान कहा उपदेश कर रहे हैं प्रयागराज में कि बनारस में इसके पहले विधि भक्ति का वर्णन किया उसमें तीन श्लोक रह गया है ज्ञान वैराग्यादि भक्ति कभू न है आगे जम नियमादि बोले कृष्ण भक्त सा तो भगवान ने कहते हैं कि भक्त को कोई आवश्यकता नहीं होती है ज्ञान वैराग्य की भक्ति से ही सब कुछ हो जाता है तस्मान मद भक्ति युक्त योगिनो योगि वै मदात्मन न ज्ञानम न चौ वैराग्य प्राय श्रेयो भवे जो भक्त मदात्मा है मुझमें जिसका चित्र लगा हुआ है आविष्ट है और मेरी भक्ति से युक्त है ऐसे योगी के लिए भक्त के लिए ज्ञान और वैराग्य कोई श्रेय नहीं दे पाते इस श्रेय साधन नहीं है भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बोल रहे हैं। मदात्मा मदात्मन और मद भक्ति युक्त मेरी भक्ति में लगा हुआ है और उसका चित्त मुझ में आविष्ट है उसको कोई जरूरत नहीं है ज्ञान देना ज्ञान और वैराग प्राय उसके लिए उसके लिए श्रेय साधन नहीं है बहुत ऊँची बात है कहें ज्ञान बैराग्य की जरूरत नहीं उसमें ज्ञान का फल वैराग्य का फल अपने आप रहता है जिसका चित कृष्ण में आविष्ट होगा और उसको बैराग्य की क्या जरूरत है सप्ने में भी कहीं आ सकती है ही नहीं कृष्ण में आशक्ति है एते न राजन राज नहीं ब्याध व्याध तबा हिंसादय तवा हरि हिन्षादय, हरि प्र, प्र, भक्ते प्रवृत्ता ये नीव परता पिना एक बार की कथा है जब मृगारी भक्त बन गया प्रसिद्ध व्याध तो उससे मिलने के लिए श्री नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ गए देखने के लिए कैसा भजन कर रहा है एक समय ऐसा था जो जीवों की हत्या किया करता था तीर मार मार करके अधमारा करता था और नारद जी के उपदेश से वैष्णव हो गया तो जब श्री नारद जी और श्री पर्वत मुनि गए मिलने के लिए तो उनको देखते ही दूर से घर से उल्लसित हो गया नाचने लगा और आया निकट में जब प्रणाम किया तो प्रणाम करने के पहले वहाँ कुछ चीटियाँ थी कीड़ी थी उसको तो कपड़ा से धीरे धीरे हटा रहा था कि कोई चींटी ना दब पा रहे प्रणाम करने वही हिंसक व्याध है जो पशुओं की हत्या करता रहता था आज कोई भी कीड़े को नहीं मार रहा है इतना शुभ गुण उसमें आ गया है तो भगवान की भक्ति में जो प्रवृत्त रहते हैं ते नौ शिव पर दूसरे को दुख नहीं देते उनमें वैराग्य और ज्ञान सब कुछ अपने आ जाता है वह व्याज मृगारी केवल भक्ति में लगा हुआ था उसका चेताविष्ट था नाम कीर्तन कर रहा था और प्रणाम करने में ध्यान रख कि कोई चींटी न दब जाए कोई कीड़ा न दब जाए यहाँ तक तो श्री भगवान ने विधि भक्ति का वर्णन किया अब वे कहते हैं कि रागानुगा भक्ति का लक्षण सुना रागनुगा भक्ति एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है सबको सबको जानकारी है विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों को सबको मालूम है रागनुगा भक्ति तो उसका क्या मतलब है उसका क्या अर्थ है उसके क्या लक्षण हैं इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यही बताने के लिए सिखाने के लिए भगवान का अवतार हुआ था अनर्पित चरिम चिरात करुण अवतीर्ण कलो समर्पित मुन्न तोल दशांश भक्ति श्री हम जिस भक्ति को भगवान दीर्घ काल से नहीं दिए थे लोक में उसका दान करने के लिए अवतार ली माता शची के गर्व से यही चैतन्य महाप्रभु का सर्वश्रेष्ठ दान है तो ये बता रहे हैं विधि भक्ति साधन श्याम सुंदर ठीक से बैठी विधि भक्ति साधन कैला भक्ति लक्षण सुना सना तो रागानुगा भक्ति का लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं। इसको श्रीमद भक्ति राम सिंधु में रूप गोस्वामी पाद लिखा है रसिकी राग परमाष्टता भवे तन्मयी भवेदक्ति भवे अच्छा अत्र है सात्रिको दिता रागात्मिका भक्ति किसको कहते हैं लगनगत तो बाद में आएगा इष्ट में भगवान श्री कृष्ण में जो स्वरसिकी स्वाभाविकी राग है स्वरसिकी राग है और परम आविष्टता है तो इस प्रकार के भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है यह रागात्मिका भक्ति केवल ब्रजवासियों में रहती है किसी में संभव नहीं है यह साधन से कभी नहीं मिल सकता है अपने आप यह रहता है क्योंकि स्वरूप शक्ति की वृत्ति है हलादनी शक्ति की के और केवल ब्रजवासियों में रागात्मिका भक्ति होती है और कोई कर ही नहीं सकता है करेगा महाभाग्यवान साधक होगा तो रागानुगा भक्ति करेगा ब्रजवासियों के राग का अनुगमन करेगा पर ये रागात्मिका भक्ति ब्रजवासियों में रहती है भगवान के दास माता पिता सखा और प्रियाओं के हृदय में यह रागात्मिका भक्ति रहती है इस्टे स्वाभाविकी राग स्वाभाविकी राग अपने स्वरस की कार्यक्रम अपने रस के अनुसार राग जैसे मां जशोदा का राग है श्री कृष्ण के प्रति राग है और गाढ़ आसक्ति परम आसक्ति स्वाभाविक ही और आविष्टता आवेश रहता है इसका उदाहरण है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो मां जसोदा इतना आविष्ट थी अपने पुत्र में इतना आविष्ट कि, कि कभी कभी उस माखन निकाल करके और हाथ में लेकर कटोरी में लेकर के और आविष्ट थी कहती थी बेटा कृष्ण इसे खा लो इसे खा लो खा लो उसको ये ध्यान नहीं था कि कृष्ण मछरा चला गया इतना आविष्ट इसको आवेश कहते हैं आविष्टता स्वाभाविक इसी तरह से सखाओं में आवेश और प्रियाओं में आवेश और रक्तक पत्रक आदि दासों में आवेश इसको शिलरूप गोस्वामी कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इष्टेश्वरसिकी राग अपने अपने भाव या रस के अनुसार राग माता जसोदा का पुत्र भाव होगा वात्सल्य भाव सखाओं का सख्य भाव होगा प्रियाओं का माधुर्य भाव कांता भाव होगा उसको तो स्वरसिकी राग कहा गया अपने रस के अनुसार राग अपने भाव के अनुसार और परमाविष्टता भवेद तन्मयी या भवे भक्ति शास्त्रोदिता इसी को रागात्मिका कहा गया स्वाभाविक राग और परमाविष्टता यह राग ही परमाविष्ट परमाविष्टता धारण करता है राग का क्या अर्थ है जो ब्रजवासियों के हृदय में भगवान के प्रति भाव उसको राग कह रहे हैं राग राग का अर्थ है रागे, रागे जिसके बिना रहा न जाए स्वाभाविक चित्त की धारा जिसमें लगी रहे इसको क्या कहेंगे आशक्ति शब्द से व्यक्त नहीं हो पाएगा जो परम परम परम आशक्ति कहिए साशक्ति की सीमा उसको राग कहते हैं राग जिसकी आत्मा है उसको राग भक्ति कहेंगे ब्रजवासी भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं इसमें कोई काल नहीं है बस करते हैं यही उनका स्वभाव है मुक्ति के लिए ना भुक्ति के लिए ना इसके लिए ना उसके लिए कोई फलानुसंधान है ही नहीं स्वाभाविक कृष्ण में राग है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं क्योंकि उसमें परमाविष्टता होती है और तन्मयता होती है रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जन ब्रजवासी जनों में एक रागात्मिका भक्ति होती है तार अनुगत भक्ति रागानुगा नाम है उन ब्रजवासियों के हृदय में जो भगवान के प्रति भाव है राग है उसका जब कोई साधक अनुगमन करता है उनके भाव का तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं रागात्मिका केवल ब्रजवासियों में संभव है उसका अनुगमन किया जा सकता है जैसे माँ जसोदा है उसका वात्सल्य भाव जो कृष्ण के प्रति है केवल उसी में है दूसरे में संभव नहीं है या ब्रजवासियों में संभव है तो पुरुष भाव का जब अनुगमन किया जाता है मां जसोदा की बात सुन करके जब कृष्ण के प्रति उसी तरह से वात्ल्य भाव से सेवा की जाती है सेवा का भाव उत्पन्न होता है सेवा करने का और मां यशोदा का या जशोदा की सहेलियों का और जो माताएं हैं कृष्ण का पालन करने वाली उनके भाव का जब अनुगमन किया जाता है तो इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं रागानुगा भक्ति और सखाओं का भगवान की प्रियाओं का गोपी चनों का और दास आदि इनके भाव का अनुगमन किया जाता है जैसे गोपी भाव का अनुगमन किया जाता है तो गोपी में तो सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं श्री राधा इनके भाव का अनुगमन डायरेक्ट नहीं किया जाता है राधा रानी की सखियां हैं श्री ललिता विशाखा आदि और उन सखियों का साथ देने वाली और बहुत सी सखियां हैं और उनके पीछे रह करके जो सेवा करती हैं उनका नाम है मंजरी कई मंजरी जैसे रूप मंजरी विलास मंजरी रति मंजरी इत्यादि तो सखियों के सखियों के पीछे रह करके सेवा करनी होती है राधा कृष्ण की सेवा करनी करते ही रहते हैं क्योंकि राग ही प्रेरक है तो उसमें कोई शास्त्र वाक्य या और कोई अनुशासन नहीं है कि यह करो यह करो यह करो ऐसे परम प्रवीण श्री गुरु के मुख से सुन करके कि मैं इस शखे के पीछे हूं, मेरा नाम ये है मेरी उम्र ये है ये सब गुरु बताते हैं मेरी उम्र ये है मैं इस प्रकार का वस्त्र पहनी हूं, पहना हूं और मेरी ये सेवा है चावल डोलाने की या कुछ कुछ भी अनेक प्रकार की सेवाएं हैं चित्र बनाने की या श्री प्रिया प्रीतम के सामने नाचने की अलग अलग सेवा होती है गुरु से सीखा जाता है भगवान चैतन्य महाप्र बताते हैं तो उस प्रकार उनके अनुगत होकर के जो सेवा की जाती है तब तो रागात्मिका भक्ति का नाम होता है रागानुगा रागानुगा इस्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण इष्टे आविष्टता यही तटस्थ लक्षण इष्ट में श्याम सुंदर में श्री राधा रानी में जो तृष्णा है इसको स्वरूप लक्षण बताया गया का भक्ति का स्वरूप लक्षण उसको कहते हैं जो उस वस्तु में हमेशा रहता है उसको अलग नहीं किया जा सकता उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं जैसे मिश्री में मिठास होना ये उसका स्वरूप लक्षण है मीठा पना को अलग नहीं किया जाएगा मिश्री से उसमें रहता ही है लेकिन अब उसका मिश्री का साइज वगैरह बदल सकता है कोई बड़ा धोखा या छोटा ये सब किया जा सकता है कई लक्षण होते हैं उनको तटस्थ लक्षण कहते हैं कैसे पता चलेगा कि मिश्री है तो उसका रंग कुछ उजला होता है ऐसे होता है ऐसे होता है तटस्थ लक्षण जिससे उस वस्तु का ज्ञान हो उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं उस वस्तु में वो सब समय नहीं रहता है कभी कभी प्रकट होता है स्वरूप लक्षण हमेशा रहता है तो इस्टे गाढ़ तृष्णा तृष्णा का अनुभव हम सबको है तृष्णा का अर्थ होता है प्यास जब किसी को पानी पीने को नहीं मिला हो और प्या पानी पीने के लिए जो उत्कंठा होती है जो, जो व्याकुलता होती है इसको तृष्णा कहते हैं तृष्णा श्री कृष्ण की सेवा पाने के लिए श्री कृष्ण को पाने के लिए जो गाढ़ तृष्णा होती है जब प्राण छटपटाने लगता है लगता है अब जीवन नहीं बचेगा यदि कृष्ण नहीं मिलेंगे तो तो इसको कहते हैं तृष्णा तो यह तृष्णा ही लगानुगा भक्ति का स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है आविष्टता उस भक्त के इंद्रियों को दे करके आंख को दे करके बाड़ी को सुन करके पता लगाया जा सकता है कि इसमें यह आवेश है भक्ति है इसमें जैसे उसका वचन उसमें बहुत विकार होते हैं गदगद बाड़ी हो जाती है बोला नहीं जाता स्तंभ होता है कई प्रकार के स्वरूप तटस्थ लक्षण हैं इष्टे गाढ़ तृष्णा रागे स्वरूप लक्षण और इष्टे आविष्टता ऐ तटस्थ लक्षण इष्ट में आवेश कभी कभी तो ऐसा भी श्री गोपी जनों को होता है कि मैं ही कृष्ण हूँ मैं कृष्ण हूँ जब उद्धव भगवान का संदेश लेकर के गए तो श्री राधा रानी कहती हैं तुम पागल हो गए मेरा संदेश मुझको ही सुना रहे हैं ऐसे बोलती हैं उनको यही भाव है कि मैं कृष्ण हूं कितना आवेश है आवेश के कारण यह नहीं कि अहम ग्रहोपासना है कि मैं ही भगवान हूं ऐसा भाव नहीं है आवेश है मैं रमणी नहीं हूं आप रमण नहीं हैं ऐसे राज विद्यापति ठाकुर ने लिखा है कभी कभी बिल्कुल भ्रम हो जाता है ब्रह्म उसको प्रेम वैचित्र कहते हैं विजोग में कृष्ण के नैकट्य की स्फूर्ति होती है कृष्ण हमारे पास हैं और संजोग में ऐसा भाव होता है कृष्ण नहीं है संजोग में ऐसे प्रेम वैचित्र उसको कहते हैं संजोग में ऐसा भाव होता है कृष्ण नहीं है ये आवेश के कारण और बिजोग में ऐसा अनुभव होता है मैं तो साथ नहीं मैं ही हूँ कृष्ण मेरे साथ उसी को कहते हैं उधर तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे योग कहाँ रखें यहाँ रोम रोम श्याम है कोई जगह होगी तब न योग की पत्रिका रखेंगे रोम रोम में श्याम बसा हुआ है पत्र कहाँ रखें कोई खाली जगह हो तब न उधो तुम भय बौरे तुम पागल हो गए हो पाती लेके आए दौरे योग कहाँ रखें यहाँ रोम रोम श्याम इस प्रकार की आविश आविष्टता रागमई भक्ति है रागात्मिका नाम जो रागमई भक्ति है स्वाभाविक उसका नाम है रागात्मिका और तहा सुन लुब्ध है कौन भाग्यवान ब्रजवासियों के राग को सुन करके उनके प्रेम को सुन करके कोई कोई महाभाग्यवान उस पर लुब्ध होता है लोग होता है कि मैं माँ जशोदा जैसा हो माँ जशोदा जैसी सेवा करूँ सखाओं जैसी सेवा करूँ भगवान के दासों जैसी सेवा करूँ और भगवान की प्रियाओं के समान मैं भी कृष्ण की सेवा करूँ जो सेवा की ये वासना होती है ब्रजवासियों के भाव के अनुसार ये किसी किसी भगवान में ये भावना उदित होती है सबको नहीं होती कौन भाग्यवान इस संसार में देख ही रहे हैं तथा कथित अनेक वायसना ही हैं लेकिन कृष्ण सेवा पाने की ऐसी लालसा वही ब्रजवासियों के अनुसार ब्रजवासियों के भाव के अनुसार सेवा पाने की का लोभ किसी किसी व्यक्ति में हो पाता है भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रागमई भक्ति है, है रागात्मिका नाम रागमय भक्ति का प्रेममय भक्ति का अर्थ है रागात्मिका और तहा सुन लुब्ध है कौन भाग्यवान उसको सुन करके कोई भाग्यवान लुब्ध होता है तो पहला तो काम है सुनना दसम स्कंध में पूर्वाध में भगवान की ये सब बातें दी गई हैं सखा कैसे उनसे प्रेम करते हैं श्री गोपीजन कैसे कर रही हैं माँ जशोदा कैसे उनकी सेवा करती हैं ये सब बात शास्त्र में श्रीमद् भागवत में दी गई हैं तो पहला भाग्यवान तो है जो इसको सुने और उस पर सुनने वालों में भी महाभाग्यवान वो है जो ब्रजवासियों के भाव पर लुब्ध हो, हो जाए कि हमें ये चाहिए हमें चाहिए तो लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति शास्त्र जुक्ति नहीं माने रागानुगर प्रकृति लोभ से ब्रजवासियों के भाव का अनुगमन करता है इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं और यहाँ पर शास्त्र जुक्ति नहीं मानता है वो शास्त्र के जो उदाहरण है कमांड है विधि निषेध है उसको नहीं मानता है ये रागानुगा की प्रकृति है वो राग ही उसको प्रेरित करता है तो वहां शास्त्र कहाँ से रहेगा जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मना किया गया है कि रसगुल्ला नहीं खाना है ऐसे को मीठा नहीं खाना है उसको मान लीजिए डायबिटीज है या कुछ है तो शास्त्र का आदेश है कि डॉक्टर का आदेश है कि मीठा नहीं खाना है लेकिन उसे रसगुल्ला मिल जाए बहुत सुंदर सुंदर उजला उजला और दूसरे लोग खा रहे हो दूसरे को खाते हुए देखें, यदि उसके मन में लोभ होगा तो डॉक्टर का अनुशासन नहीं मानेगा तो खाएगा देखा जाता है तो इस तरह से शास्त्र का अनुगमन यहाँ काम नहीं करता है चाहे विधि वाक्य हो या निषेध वाक्य हो ये रागानुगा की प्रकृति है इस स्वभाव है शास्त्र जुक्ति नहीं माने रागानुगा प्रकृति बस लोभ हो जाना चाहिए अगर किसी महाभाग्यवान व्यक्ति में ब्रजवासियों के भाव का लोभ हो गया है कि मैं ऐसे कृष्ण की सेवा करूं, तो फिर उस शास्त्र युक्ति वहाँ चलती ही नहीं है चलता है केवल कृष्ण में महाराग अटैचमेंट वही प्रेरित करता है इससे सिद्ध होता है कि ब्रजवासियों के राग का श्रवण करना बहुत आवश्यक है यदि कोई इसको चाहता है तो पहला है श्रवण उसी को भगवान चैतन्य कहते तहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति इसको सुनकर लुप्त होता है अच्छा लोभ हो जाए एक अलग बात है लोभ होगा तो फिर वो साधन करेगा एक रगानुग भक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती है पहले तो लोभ होगा सुनेगा इसके बाद लोभ होगा लोभ होगा तो लोभ होने से ही थोड़े कोई चीज़ मिल जाता है मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा लोभ है कि मुझको रसगुल्ला मिले गुलाब जामुन मिले तो इससे थोड़े मिलेगा लोभ होने से ही केवल नहीं मिल जाएगा उसके लिए अब साधन करना पड़ेगा चलकर दुकान में जाना पड़ेगा अपने पास पैसा है कि नहीं ये भी देखना होगा है ना तब ना मिलेगा लोभ होने के बाद उसके अनुसार ब्रजवासियों के भाव को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है और साधना में प्राय सभी आइटम हैं कुछ छोड़ करके जो साधन भक्ति में वही साधन लगानुगा में करना होता है कुछ को छोड़ दिया जाता है लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं साधन भक्ति के जिनको करना ही है जैसे मथुरावास ब्रजवास और नाम संकीर्तन ऐसा नहीं है कि अगर का भक्ति करने लगा तो चुपचाप बैठकर ध्यान करे ध्यान तो करना ही है दो तरह से सेवा करनी है एक साधक शरीर से देह से इस देह से करना है भगवान को प्रणाम करना है नाम कीर्तन करना है परिक्रमा करनी है स्तोत्र पाठ करना है भागवत पढ़ना है ये सब तो करना होगा शरीर से कई साधन हैं जो कल गिनाया जा रहा था उसमें से अधिकांश साधन करता है चाहे वो का रागन भक्ति से चल रहा है चाहे साधन भक्ति से दोनों में वो कॉमन है और कोई कोई चीज निषेध है उसके अनुकूल जो नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है जो हमारे रगानुगा भक्ति में अनुकूल नहीं है उसको छोड़ा जाता है उसमें कई बातें हैं रागानुगा भक्ति के योग्य प्लेस नहीं है स्थान नहीं तो स्थान को छोड़ा जाता है रगानुगा भक्ति का अनुकूल कोई कथा नहीं है तो कथा छोड़ी जाती है कोई संग ऐसा वैष्णव है लेकिन इसके प्रति लोभ नहीं है तो उसका संग नहीं किया जाता है पर साधन भक्ति के सारे लगभग सारे अंगों को फॉलो करना होता है अब दूसरे तरह से वो क्यों साधन में लगेगा लोभ से ब्रजवासियों के भाव के लोभ से साधन में लगेगा वैधि भक्ति में शास्त्र के उपदेश से व्यक्ति लगता है गुरु या आचार्य के आदेश से लगता है नरक के भय से लगता है अपने के भय से लगता है साधन भक्ति में वैधि भक्ति में और में वही साधन करता है लेकिन लोभ से करता है लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति शास्त्र जुक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति लोभ से ब्रजवासियों के भाव का अनुगमन करता है बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है लोभ कैसे होगा सुन कर के सुन करके लोभ होगा चैतन्य में प्रया ये नहीं कर रहे देख करके लोग होगा सुन कर क्योंकि ब्रजवासियों को माँ जसोदा को और श्री ललिता आदि गोपी जनों को और सुबल आदि सखाओं को और रक्तक पत्रक आदि दासों को हम देख नहीं रहे हैं ब्रजवासियों को जो भगवान की सेवा में आविष्ट हैं लगे हैं उनको देख तो नहीं रहे हैं सुनना ही एक साधन है सुनते हैं कि ऐसे सेवा करते हैं ऐसे प्रेम करते हैं ऐसे करते हैं सुनने पर कोई भाग्य होगा बहुत पुण्य होगा कई जन्मों का तब तो उस व्यक्ति में लोभ उत्पन्न होगा उस भाव के प्रति हम भी इस तरह से सेवा करें स्वरूप गोस्वामीपाद कहते हैं भक्ति के सिंधु में विराजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु रासा रागानुगोचते उसी को जो संस्कृत में मूल में है उसी को बंगला में कहा गया पावे जो ब्रजवासी जनों में अभिव्यक्त है प्रकट विराजती है जो रागात्मिका भक्ति तो उस रागात्मिका भक्ति का अनुगमन करके जो भक्ति की जाती है वो है रागानिका भक्ति तत्द भावादिमाधुरुते और क्या है आगे अगर धीर है बीर अच्छा नात्र शास्त्रि अगर उसी को बता रहे हैं उसी का ये मूल है प्रमाण है प्रमाण दे रहे हैं तो बाह्य अंतर बाह्य अंतर यह है दुई त साधन बाह्य साधक देह कर श्रवण कीर्तन इस रागानुगा भक्ति को दो तरह से किया जाता है दो करने के तरीके हैं एक तो बाह्य बाहर से श्रवण कीर्तन आदि करना शरीर से किया जाता है साधक देह में इसको किया जाता है और मन में सिद्ध देह की भावना की जाती है क्योंकि इस देह में आदमी जो सोचेगा वही दूसरे देह में मिलता है इसको एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है बंगला में पहला अक्षर हमको नहीं आ रहा है साधक देह भावे जय ही सिद्ध देह पापे से ही ऐसा कुछ है नहीं चौथर बदल रहा होगा लेकिन भाव यही है कि इस देह से जो भावना करेंगे तो सिद्ध देह में वही मिलेगा इसीलिए दो तरह से साधन किया जाता है सिद्ध देह की भावना करके और सिद्ध देह से मतलब भाव में देह से सेवा की जाती है इस मन में अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए ये आठों काल में सेवा की जा सकती है अष्टकालीन सेवा राधा कृष्ण की अब ये जग गए हैं जग करके जा रहे हैं अपने अपने घर श्री राधा रानी जा रही हैं जावट और श्री कृष्ण जा रहे हैं, हैं नंदालय है में तो ये जगने से लेकर के और रात्रि पर्यंत सब समय भगवान लीला करते हैं श्री रानी के साथ तो उस, उस लीला के अनुसार जो जो सेवा अपने मन में आया है चाहे गुरु ने उपदेश किया उसके है उसके अनुसार राधा कृष्ण की सेवा करना है इसको मानसी सेवा करना है तो रगानुभाव भक्ति में मानसी सेवा और बाह्य रूप से शरीर से सेवा बाह्य हर दर तप साधन बाह्ये साधक करते हैं करे श्रवण कीर्तन बाहर से क्या करे क्या साधना करना है श्रवण और कीर्तन करना है और भी अंग है लेकिन मुख्य है श्रवण और कीर्तन भगवान के गुणों को सुनना और खास करके ब्रज बिहारी श्री कृष्ण के गुणों को सुनना है ब्रजवासियों के साथ जो लीलाएं की है उसको सुनना और कीर्तन करना उसको गाना और विशेष करके श्री महामंत्र का कीर्तन करना जप करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे यह परम आवश्यक है तो करता ही रहता है लेकिन जो कुछ भी वो करता है न तो किसी के आदेश से करता है न शास्त्र के आदेश से न भय से उसका लोभ ही उसे कलाता रहता है रगानुग ये प्रकृति है स्वभाव है वो लोभ से करेगा भगवान का नाम गाये बिना रह ही नहीं सकता है जपे बिना रह ही नहीं सकता है उसके मुख से नाम निकलता ही रहता है ऐसा नहीं है कि अब उसे इतना जॉब करना है नियम बना दिया गया है तो करे अब क्या करे नहीं ये सब अनुशासन नहीं चलता है वहाँ कुछ भी उसके हृदय में जो भगवान के प्रति राग है वही सब कराता है वो जो लोभ है वही कराता है तो बाहर से श्रवण कीर्तन और मने निज सिद्ध देह करिया भवान रात्रिदिन कर राधा कृष्ण रवान भीतर मन में सिद्ध देह की भावना करिया भावन भावना ही करना है पहले तो मने निज सिद्ध देह करिया भवान निज सिद्ध देह अपना सिद्ध देह कौन है भगवान की नित्य लीला में हम जाएंगे हमारा क्या स्वरूप है इसको तो गुरु बताता है अवश्य इसको बताने वाला गुरु कोई और ही होता है जो स्वयं लगा भक्ति का साधक है या सिद्ध हो चुका है वही बताएगा ये चैतन चरितमृत में स्पष्ट बात कही जा रही है मने सिद्ध देह मने निज सिद्ध देह करिया भावन रात्रि दिन करे राधा कृष्ण रन मन।, मन में अपने सिद्ध देह की भावना करके और रात दिन राधा कृष्ण की सेवा करता है निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ट पाछे तला तो गया निरंतर सेवा करे अंतर मना है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कहाँ कैसे सेवा करेगा निज निजाभीष्ट जो अपना अभीष्ट है जो अपना अभीष्ट कृष्ण पृष्ठ है कृष्ण का कोई प्रिय है सखी है मंजरी है कृष्ण पृष्ठ तो उसके पाछे लगी है उसके पीछे रह करके जैसा आदेश मंजरी करती हैं सखियाँ करती हैं ऐसे रहो यहां रहो ऐसे सेवा करनी है राग से सब हो रहा है अनुशासन से नहीं लेकिन मन में भावना करनी होती है कि भगवान का प्रिय कोई है कृष्ण का सखा या माता पिता या प्रिया गोपीजन और उनके पाछे तला गया उनके पीछे रह करके और निरंतर सेवा करे अंतर मना है इस तरह से अंतर्मुख होकर के भीतर भीतर मन में राधा कृष्ण की सेवा करता रहता है यहाँ हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे बलज में पाए जाते हैं जो लगा भक्ति के समर्थक हैं प्रचारक है वास्तव में शास्त्र ही प्रमाण चैतन चेत्यामृत कह रहा है तो, लेकिन एक बात देखी जाती है कि कोई कोई साधक मन में चिंतन करते हैं राधा कृष्ण का लेकिन बाहर से कीर्तन श्रवण आदि कम करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर ही केवल करते हैं मन में कुछ सोचते ही नहीं है ना? तो हम तो कोई संगति बैठने नहीं आए हैं जो बात है वो मैं कह रहा हूं निजा भिष्ट कृष्ण प्रेस्ट कृष्ण प्रेस्ट कृष्ण के प्रिय सखी है या दास हैं सखा हैं माता है ये कृष्ण के परम प्रिय हैं तो कृष्ण अपने अभिष्ट उसमें भी भगवान के बहुत प्रेमी हैं बहुत प्रष्ठ हैं तो उसमें निज अभिष्ट अपना जो प्रिय है और कोई मान लीजिए मंजरी भाव से भगवान की सेवा करना चाहता है तो वह मशोदा के पीछे नहीं रहेगा ये मंजरी जसोदा के पीछे नहीं रहेगी मां जसोदा के पीछे वो किसी सखी के पीछे ही रहेगी तो इसको कहते हैं निज अभिष्ट, निज अभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे तला गया किसी कृष्ण पृष्ठ के पीछे रह करके और तब तो निरंतर सेवा करे अंतर मना है ये, निरंतर सेवा कर, अंतर मना हो कर। मन को बिल्कुल भीतर मन में चिंतन करते हैं मन को बाहर नहीं रखना तो इससे समझ में आ जाता है कि मन को भीतर रखने के लिए तो ऐसा स्थान ही चाहिए नहीं तो बाहर ही हो जाएगा ये गलियों में नहीं हो पाएगा इसीलिए ब्रजवास करना होता है इसके लिए तो दास शक्त दास सखा पिता दी पित्रा दिन प्रेयशील गण है राग मार्ग ऐसा भावे <coughs> तो किसका अनुगमन करना होता है किसके भाव का दास सखा पिता माता और प्रेयशील गण भगवान की प्रेयसियों का गोपी जनों का समुदाय राग मार्ग में इन्हीं के भाव का अनुगमन किया जाता है कृष्णम कृष्णम स्मरण जन्म चाष्य पृष्ठ समेत निजा भेष्ट कृष्णम स्मरण जन्म चाष्य पृष्ठ कृष्ण का स्मरण करता है भाग और अस्य पृष्ठम भगवान कृष्ण का प्रिय कोई कोई है सखा या माता पिता दास जो भक्त का समीहित है अष्ट है चाहता है अपने भाव के अनुसार तत्त कथा चासल रथस् बासम व्रजे सदा इस भक्ति को करने के लिए ये उपदेश दे रहे हैं रूप है कि तत्त कथा रत जिस भाव का अनुगमन करना है प्राय उसी कथा में रत रहना चाहिए तत्त कथा रत और प्लेस बासम ब्रजे सदा ब्रज में ही वास करें का भक्ति ऐसी नहीं कि सब जगह घूम करके और प्राप्त किया जा सकता जिसको ये लोग होगा तो ब्रज वास करेगा ब्रज ही वो स्थान है जहाँ ये भाव है ब्रज से बाहर नहीं है तो वही कथा करनी चाहिए जो अपने भाव के अनुकूल है नहीं है तो नहीं लगा के साधन बताए जा रहे हैं दास सखा पितादि प्रय श्री गौर राग मार्गे सब भाग इन दो बार छपा है इस किताब में तो इस प्रकार से भगवान के साथ किस व्यक्ति ने किस भाव से प्रेम किया है कृष्ण को क्या माना है ये शास्त्र प्रमाण है श्रीमद भागवतम में वे कहते हैं भगवान कपिल देव कहते हैं न कर कर्चिन्मत्परा शांत नक्षति नो मेन निमिषो जैसा येषाह आत्मा सुत सखा गुरु सखा गुरु सुहृदोदिष्ट हे शांत रूपे, सक्खा सक्खा हे रूपे मेरी जननी माता देभूति से भगवान कह रहे हैं कि हे मां मैं जिनका पुत्र हूँ जिनका प्रिय हूँ जैसा अहम प्रिय आत्मा सुतश्च जिनका मैं पते हूँ प्रिय हूँ बहुत प्रिय और पुत्र हूँ सखा हूँ गुरु हूँ मित्र हूँ और दैवम और इष्टम यह इष्टम दैव जो मुझको इस तरह से अपना मानते हैं कोई कोई मुझे अपने पुत्र के रूप में मानते हैं कोई कोई अपने सखा के रूप में कोई कोई अपने पिता के रूप में या गुरु के रूप में कोई इष्ट देव के रूप में कोई पति के रूप में इस तरह सुहृद के रूप में जो मानते हैं तो माँ उनको जो भोग मिलता है जो पद मिलता है कभी भी काल उसको नष्ट नहीं कर सकता काल मेरा आयुध है अनिमिष काल चक्र उसको कभी नष्ट नहीं कर सकता जो हम को अपना प्रिय मानते हैं सखा मानते हैं दैवादी मानते हैं कोई संबंध से तो उनका पद उनका जो स्थान है उस स्थान को उनके पद को उनके भोग को काल कभी नष्ट नहीं करता है नित्य है नित्य होता है उनका सब कुछ कितना सु, कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं हमको जो अपना पुत्र मानते हैं कई नाम ले रहे प्रिय आत्मा सुत सखा सुहृद गुरु गुरु गुरु सुहृद दैव जैसा महम जिनका मैं ही ये सब हूँ प्रिय हूँ आत्मा हूँ सुतश्च आत्मा का अर्थ भी प्रिय ही होता है अतिशय प्रिय हूँ सखा हूं गुरु हूँ सुहृद हूँ अर्थात वे अपनी ओर से मुझे मानते हैं इस गाढ़ के साथ तो मेरा काल चक्र उनके भोगों को नष्ट नहीं कर सकता उनके शरीर को उनके पद को ये सब अचल होता है वे नित्य लीला में आते हैं मेरे साथ रहते हैं और भक्ति समय सिंधु में शिलूप गोस्वामीपाद एक वाक्य लिखे हैं कि पति पुत्र सुहृद भ्रातृ पितृवन मित्रवध हरिण ये ध्यायती सदुक्ता तेभ्यो पी है नमो नम भगवान श्री कृष्ण को कोई कोई भक्त पति मानते हैं पति से तत्पर्य हसबैंड भी है और पति माने मास्टर अंग्रेजी में क्लियर करना पड़ता है <laughs> जो श्री कृष्ण को पति मानते हैं अपना ये प्रियतम मानते हैं और पुत्र मानते हैं और मित्र मानते हैं भाई मानते हैं पितृवन मित्रव धोरी यहाँ तक पिता जैसा मानते हैं मित्र जैसा मानते हैं और इस प्रकार से कृष्ण के साथ गाढ़ आसक्ति से ध्यायंती सद्योद, सद्योद सदा उज, सदा तत्पर रखकर सावधानी के साथ इनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूं नमो नमः उन भक्तों को प्रणाम किया जा रहा है जो श्री कृष्ण को पुत्र मानते हैं पिता मानते हैं सुहृद मानते हैं कोई संबंध रखते हैं बिना संबंध के न ऐसे में कभी कभी किसी से पूछता हूँ दीक्षा के समय कि आप श्री कृष्ण को क्या मानते हैं कोई कोई भक्त को जानकारी नहीं होते कह देते हैं भगवान जो भगवान तो है ही आप अपना क्या संबंध मानते हैं तो दूसरे भक्त कोके बताते हैं हम भगवान को अपना पिता मानते हैं या स्वामी मानते हैं बहुत कम भक्तों को साहस होता है कहने का कि हम बेटा मानते हैं माँ जसोदा जैसा अगर ऐसा लोग हो जाए तो तो बहुत अच्छी बात या हमें अपना प्रियतम मानते हैं गोपियों जैसा अपना सखा मानते हैं प्रायतर यही आता है कि हम पिता मानते हैं और एक आध्यात्मिक कर्म से निकलता है सखा मानते एकाध मतलब तो एक दो तीन ऐसे ठीक है जब भाव है ही नहीं तो आदमी क्यों बनाव टीका है परंतु ये भाव तब उत्पन्न होता है जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं किसी ने पुत्र मान करके उनसे प्रेम किया किसी ने पिता मान करके किया श्री कृष्ण को पुत्र भी माना जा सकता है जबकि वे जगत पिता हैं गीता में कहते हैं कि सर्व जो नहीं सुकौन तय मूर्तया सम्भवंत या ताशम ब्रह्म महर्ज जोनि अहम विजय प्रदे कुंती नंदन सभी जोनियों में जितने जीव होते हैं उनकी माँ है प्रकृति और मैं पिता हूँ तो जो सबके पिता हैं ऐसे प्रभु को भी जो पुत्र भाव से मानता हो कितना भाग्यवान है उसको पुत्र रूप में श्री मिलते हैं उनको खिलाना पिलाना गोद में रखना और वे कहीं माटी खा ले तो माटी उगलवाना और मटका फोड़ दे तो उनको ही बांधा जाए ये भाव है भगवान इसके भूखे हैं वास्तव में कोई उनको डांटे उनको कोई डपते कोई बांधे इस इच्छा को पूरा किया माँ जसोदा ने माँ ने बांध दिया मटका फोड़ने के बाद और भक्तों को ये बंधा हुआ रूप बहुत अच्छा लगता है भक्त ऐसा नहीं चाहते कि नहीं नहीं खोल दिया जाए कार्तिक में पूरा एक महीना बंधे रहते हैं बल्कि उनकी आरती की, की जाती है बंधे हुए भगवान की खुले भगवान की तो आरती होती ही है उखल में बंधे हुए भगवान भी पूजे जाते हैं बहुत अच्छा ठीक है बंधे रहिए इस भाव से जो भक्ति करते हैं कृष्ण को पुत्र मानते हैं कृष्ण को मित्र मानते हैं पिता मानते हैं और आत्मा परम प्रियतम मानते हैं उनका कभी विनाश नहीं हो सकता है शरीर का तो दूर की बात है मतलब स्वरूप का उस स्वरूप में जो उनको पद मिलेगा जो भोग मिलेगा कभी काल उसको नष्ट नहीं कर सकता वो अचल बिहार है अटल बिहार और सदा वो ये जो भाव है भगवान के प्रति सदा चलता रहेगा अगर कोई पुत्र हमको मानता है तो कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि हमारा और उसका संबंध विशेल हो जाए मैं हमेशा पुत्र रहूँगा उसका और मेरा हमेशा पिता रहेगा ये भगवान का वचन है अपने मुख से कह रहा है मेरे संबंध को उनके पद को कभी काल नष्ट नहीं कर सकता भगवान ही काल के नियामक है और ही बोल रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान से संबंध स्थापित करके उनकी भक्ति करनी चाहिए जैसे किसी लड़के को अपने पति के रूप में पा करके तब कन्या उनकी सेवा करती है कोई संबंध है ही नहीं कोई भाव है ही नहीं किसी की सेवा करेगी संबंध हो जाता है तो सेवा करती है तो इसी तरह से श्री कृष्ण को अपना मान लेना चाहिए पर मानेगा व्यक्ति कैसे जब सुनेगा श्री कृष्ण के लीलाओं को और भिन्न भिन्न भाव के भक्तों के लीलाएँ सुनेगा खास करके ब्रजवासियों में चार गुण चार की दासों के साथ भगवान की लीला और सखाओं के साथ माता पिता के साथ और प्रेयसी जनों के साथ उसमें से कोई ना कोई भाव उद्दीप्त होगा सुनकर करके किसी भाव के प्रति लुप्त हो जाएगा वो तो उस भाव के अनुसार वो साधना करेगा तो यह संबंध भगवान के साथ आज जो मन में भावना की जाती है एक दिन वही तथ्य बनकर आ जाती है भगवान के धाम में वो भक्त इस तरह सुखी हो जाता है तो पति पुत्र सुहृद भ्रातृ पितृवन मित्र जो लोग पति के समान पुत्र के समान सुहृद भाई और पिता के समान मित्र के समान हरि को पूजते हैं ध्यान करते हैं उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ नहीं ये भी परम ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तो अज्ञान में है भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं परम ईश्वर को ईश्वर के रूप में नहीं मान रहे हैं नहीं बल्कि देव्यों नमः नमो नमस्कार थे कि उन्हीं को प्रणाम है जो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं या स्वामी मानते हैं पिता मानते हैं संबंध रह करके भजन ये ध्यान करते हैं भजन करते हैं वही प्रणम में है उनकी मैं वंदना करता हूं इस तरह से ये रागानुगा भक्ति पर भगवान ने बहुत थोड़ा प्रकाश डाला मत सेवा करे यही मत जेवा करे रागानुगा भक्ति श्री कृष्ण श्री कृष्ण चरण तारे उपजय प्रीति इस प्रकार रागानुगा भक्ति द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है तो श्री कृष्ण के चरण कमल में उसका प्रेम उत्पन्न हो जाता है राग हुआ तो राग लोभ हुआ तो भी प्रेम ही है लेकिन उपजय प्रीति का से प्रेम अपनी चरम अवस्था पर प्राप्त हो जाता है इस भक्ति के द्वारा प्रेमांकुरे रति भाव दुई है तर नाम जहा है बस है कृष्ण भगवान प्रेमांकुर में ही है जब प्रेमांकुर उत्पन्न होता है नगानुगा भक्ति करने से भगवान में प्रेम होता है और प्रेम का अंकुर उगता है तो इसमें दो बातें है और कृष्ण में रति और कृष्ण का भाव रति भाव दुई है तहाँ है तो बस है कृष्ण भगवान और इससे भगवान श्री कृष्ण बस में हो जाते हैं प्रेम के भूखे हैं उस भक्त के वास में हो जाते हैं उस संबंध के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जहा है तेपाई कृष्ण प्रेम सेवान यही कहिला कही विवरण जिसके द्वारा कृष्ण का कृष्ण की प्रेम मयी सेवा मिलती है उनकी लीला में जिसको करने से उस अभिधेय का मैं वर्णन किया साधन भक्ति का वर्णन किया लगानु का भक्ति का उस लगानु का भक्ति का वर्णन किया ये भी अभिधेय है अभिधेय साधन भक्ति सुने जय जान अचिरा त्रिपाइ कृष्ण प्रेम धान अभी अध्याय में जो वर्णन किया गया तो इसको सुनने वाले को क्या लाभ मिलेगा ये बता रहे है चेतन महाप्रभु अभिध्य साधन भक्ति सुने जय जान जो भी व्यक्ति सुनता है इसको प्रेम से तो अचीरात पाए सही कृष्ण प्रेम धान वो अचिरात अल्प समय में ही श्री कृष्ण का प्रेम रूपी धान पाया जाता है श्री रूप रघुनाथ पद चैतन्य चरता मृत कहे कृष्णदास श्रीलूप गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी में जिसकी आशा है अर्थात मैं उनके आश्रय में हूँ श्रीपद रूप गोस्वामी और श्रीपद रघुनाथ दास गोस्वामी में जिसकी आशा है जो आश्रय है हमारे ऐसा कृष्णदास चैतन्य चैतामृत कह रहा है चैतन्य चैतामृत कहे कृष्णदास श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का संग कुछ हुआ था उनके मुख से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुना था चैतन्य महाप्रभु की लीला अंत्य लीला खासकर जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी थे वहाँ से भगवान ने भेजा था इनको ब्रज में तो अंत पर पूरा प्रकाश डाला था रघुनाथ दास ने, बताया था। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में गोस्वायोग कविराज गोस्ट यही कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदेन्य च इस तरह से अभिधेय नामक शीर्षक पूरा हुआ तेईसवें अध्याय में प्रयोजन का वर्णन किया गया संबंध का वर्णन हो चुका था और अभिधेय का वर्णन बाईसवें अध्याय में और तेईसवें प्रयोजन का वर्णन है तो इस प्रकार ये चैतन चर्चा में पूरा हुआ है अध्याय हरे कृष्ण जय शिल प्रभुपाल